जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग 20 गन्ना गन्ना नहीं लिया तो आप तो मोर्चा निकालेंगे लिखिए गन्ना घास वर्गीय घास चूर्ण वर्गीय ग्रामीणी परिवार का बहुवार्षिक पौधा है इसका मतलब है जहां घास बढ़ती है वहां गन्ना लिया जा सकता है बहुवाषिक है इसका मतलब है कि एक बार गन्ना लगाने के बाद दो बारा गन्ना नहीं लगाना है एक हजार साल तक उसके रटूनी लेना है रटून को क्या कहते हैं टेड़ी टेड़ी जबकि गन्ना पारिवारिक पौधा है इसका मतलब है कि अगर हम एक आंख लगाते हैं तो उनमें से अनेक पौधे बढ़कर परिवार बनता है एक परिवार में 108 कल्ले निकलते हैं लेकिन सभी कल्लों का रूपांतरण गन्ने में नहीं होता रासायनिक खेती में तीन से लेकर सात गन्ने मिलते हैं एक परिवार में लेकिन शून्य लागत खेती में 12 से लेकर 48 गन्ने मिलते हैं जबकि ये परिवार बनता है तो एक परिवार को कितनी जगह चाहिए इसका मैंने अभ्यास किया तो मालूम पड़ा चौसठ वर्ग फीट चाहिए 64 फोर स्क्वेयर फीट इसका मतलब है शून्य लागत खेती में हम गन्ने के दो कतारों के बीच 8 फीट और दो पौधों के बीच 8 फीट अंतर रख सकते हैं एक एकड़ में आप कितना बीज डालते हैं कितना टन डालते हैं आ? एक एकड़ में कम से कम अठारह क्विंटल पड़ता ही है मैं दो टन दो से लेकर तीन टन तक साढ़े तीन टन तक जाता है अरे हम औसतन तीन टन पकड़ेंगे है ना जब आप तीन टन गन्ना बीस के रूप में भूमि में डालते हैं तो साढ़े तीन क्विंटल चीनी मिट्टी में मिलाते हैं जब आप तीन टन गन्ना ये तीन सौ क्विंटल टल गन्ना 20 के रूप में भूमि में डालते तो साढ़े तीन क्विंटल चीनी मिट्टी में मिलाते हैं साढ़े तीन क्विंटल मल्टीब्रैड बाय कितना गन्ना है आपके उत्तर भारत में कैलकुलेशन करें ये बर्बाद है इट इज नेशनल लॉस ये राष्ट्रीय रास है उत्पादन का नुकसान है क्यों बताते हैं कृषि वैज्ञानिक मुझे मालूम नहीं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं जीरो बजट खेती में आपको एक एकड़ अगर गन्ना लगाना है तो तीन टन की आवश्यकता नहीं तीस क्विंटल की नहीं बीस क्विंटल की नहीं दस क्विंटल की भी नहीं एक क्विंटल भी गन्ना नहीं चाहिए पचास किलो भी गन्ना नहीं चाहिए एक एकड़ के लिए बीस के दस किलो भी नहीं चाहिए पांच किलो भी नहीं चाहिए दो किलो का एक गन्ना चाहिए कितना चाहिए दो किलो का एक गन्ना चाहिए, एक गन्ना चाहिए। हाँ दो किलो का एक गन्ना एक एकड़ के लिए बीस रुपये काफी है देखिए कैसे देख रहे हैं जैसे कोई मेंटल हॉस्पिटल से तो नहीं वापस आए हैं। साथियों इसका कारण है इस पर मैंने प्रयोग किए कि गन्ने के बेट जो अलग अलग अंतर पर लगाए तीन फीट पर चार फीट पर छह फीट पर आठ फीट पर बारह फीट पर पंद्रह फीट अठारह फीट चौबीस फीट पर अलग अलग क्षेत्र में और दो के बीच में भी उतना ही अंतर मैं जानना चाहता था कि एक परिवार को कितना जगह चाहिए अंत में मालूम पड़ा मापन के बाद कि चौसठ स्क्वायर फीट जगह चाहिए इसका मतलब है आठ बाय आठ पर हम जरूर अन्ना लगा सकते हैं क्योंकि चारों ओर पौधे बढ़ते हैं कल्ले निकलते हैं चारों बढ़ते हैं इसका लाभ हमें लेना है दूसरी बात दो कतारों के बीच कितना अंतर चाहिए इस पर भी अभ्यास किया दो फीट पर लगाया तीन फीट पर लगाया चार फीट पर पांच छह फीट साढ़े सात आठ फीट नौ फीट दस फीट बारह फीट अंत में मालूम पड़ा कि आठ फीट ये बहुत ही बढ़िया अंतर है विशेष रूप में जहां सूद की रोशनी बहुत ज्यादा मिलती है वहां जहां दो तीन महीने कोहरा होता है घना कोहरा वहां तीन महीने प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं क्योंकि कोहरे के माध्यम से तो वहां छह फीट अंतर ठीक है लेकिन आगे जैसे जैसी भूमि में ह्यूमस बढ़ता जाएगा तो आपको वो अंतर भी आगे कम गिरता जाएगा तो छह से लेकर आठ फीट आ, हम अंतर रख सकते हैं बाद में कितनी आंख कि अपना बीज चाहिए इस पर प्रयोग किए मैंने एक आंख का बीज लिया दो आंख का लिया तीन आंख का लिया और पूरा गन्ना डाल दिया बीज के रूप में गन्ना इसलिए डाल दिया कि अगर कोई सवाल पूछे कि आपने गन्ना डालकर देखा तो जवाब देने के लिए आपके पास प्रमाण हो बाद में मालूम पड़ा कि गन्ना नहीं चाहिए तीन आंख नहीं चाहिए दो आंख नहीं एक आंख की जो हमारे बीज है उससे काम चल जाता है तो फालतू बीच का उपयोग बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता एक ही आंख काफी है फिर देखा दो आंखों के बीच कितना अंतर चाहिए इसमें भी उपयोग के लिए आ, दो फीट रखा तीन फीट रखा चार पांच छह फीट आठ फीट दस फीट और बारह फीट अंत में मालूम पड़ा कि आठ बाय आठ पर आप ले सकते सहजता से लग सकते लेकिन अगर आप निर्णय लेंगे कि 8 आठ फीट पर गन्ना लेना है और घर में जाएंगे और आप घर में बताएंगे तो हो सकता है घर में आग की बरसात हो और दिन में भूकंप आ जाए तो इससे टलने के लिए आ, दो फीट अंतर पहले साल ठीक है यानी उनकी भी शांति हो जाएगी आपकी तसल्ली हो जाएगी तो 8 तो बाय दो आठ बाय चार आठ बाय आठ इस तरह हम उसका नियोजन करेंगे अभी एक एकड़ में जो क्षेत्रफल होता है वो है त्रेचालीस त्रयालीस हजार फाइव हंड्रेड सिक्सटी स्क्वेयर फीट अब हमें आठ बाय आठ लेना है या आठ बाय दोन लेना है आठ बाय दो लेना है तो अगर छियालीस हजार पांच को हम आठ ने भागते हैं तो पाउ फाइव फीट लंबाई मिलती है जिस आ, आ, जिस लाइन में कतार में आपको गन्ना लगाना है यानी एक एकड़ की कन गन्ने की लंबाई गन्ने के कतार की 5445 आप चार दो फीट अंतर रखना है तो कितने बेदवं चार सत्ताईस सत्तावी सौ बाईस लगेगी कितनी लगेंगी सत्तावीस सौ आंखें एक एकड़ में अगर बीस के लिए हमने एक गन्ना लिया अच्छा बड़ा हुआ तो सोलह आंखें तो जरूर मिलती हैं यानी सत्तावीस सौ बाईस डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एक सौ बयानवे एक कितनी हमें गन्ने चाहिए एक एकड़ में एक सौ गन्ने चाहिए 8 बाय 2 पे 8 बाय 2 तो प्रति एकड़ एक सौ गन्ने कितना चाहिए एक सौ तो गन्ना कैसा पाइए 20 के लिए चाहिए लिखिए बीस के लिए गन्ने का चुनाव रटून नहीं चाहिए पहले साल का ही चाहिए लगाया हुआ रटून नहीं चाहिए पुराना नहीं चाहिए पहले साल का लगाया हुआ चाहिए रटून को क्या बोलते हैं पेड़. हा पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी नहीं चाहिए पहले साल का चाहिए आठ से दस महीने के दरम्यान के आयु का चाहिए और बहुत ही बढ़िया पुनरोत्पादक अवस्था होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है आज से लेकर दस महीने के बीच का गन्ना चाहिए बारह प्रतिशत रिकवरी चाहिए चीनी की हरा रंग चाहिए आंखें सुझी हुई चाहिए पूरा रस से भरा हुआ चाहिए अगर उंगली से हम टैपिंग करते हैं तो टन टन आवाज आनी चाहिए अंदर से पूरा भरा होना चाहिए ऊपर से नीचे तक समान रूप में उसका गोलाई बढ़ती हुई चाहिए बीच में छोटा बाद में बड़ा ऐसा अनिबन नहीं चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक समान रूप में गोलाई बढ़ती हुई चाहिए इट इज कॉल्ड नेचुरल सिमेट्री अब देखिए ऐसा गन्ना ऐसा गन्ना बाजार में एक हजार रुपये किलो से भी नहीं मिलता कोई भरोसा नहीं है किसी का इसलिए हमारे गन्ने की बीज बैंक चाहिए बीज बैंक को क्या कहते हैं बीस कोष हाँ हमारा बीस कोष चाहिए एक गन्ना सबसे बढ़िया दर्जे का चुनना है एक एकड़ के लिए हो सके तो प्राकृतिक गन्ना बहुत ही बढ़िया रहेगा तीस प्रतिशत ज्यादा उत्पादक क्षमता होती है और बीमारी से मुक्त होता है अगर प्राकृतिक खेती का गन्ना मिले बीज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है गन्ने का बीज कैसे तोड़ना है लिखिए गन्ने का बीज इस तरह तोड़ना है ताकि आंख के पीछे का चौड़ा भाग दो त्याई होना चाहिए आंख के पीछे का चौड़ा भाग दो तिहाई होना चाहिए और आंख के सामने का एक तिहाई होना चाहिए क्योंकि गन्ना गन्ने का अंकुरण मां के दूत से होता है यानी बीच में जो खाद्य है उससे होता है अंकुरण गन्ने में जो खाद्य होता है उस पर निर्भर होता है अंकुर वो क्या एक एक कांडा सपोज आपको नौ इंच का मिल गया तो छह इंच पीछे चौड़ा तीन इंच सामने निश्चित अगर आपको क्या देखा गन्ने का अंकुर अंकुर गन्ने का अंकुरण होते समय अंकुर प्रथम पिछले चौड़े हिस्से से खाद्य लेता है क्योंकि वो साइफन मेथड होता है यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है जहां ज्यादा है वहां से कमी है वहां तक उसका वहन होने लगता है यह प्राकृतिक है और पीछे का समाप्त होने के बाद सामने का लेता है एक एकड़ गन्ना लगाना है तो 20 कोस के लिए एक एकड़ गन्ना लगाना है तो 20 कोस के लिए एक गुंठा गुंटा मालूम है क्या आपको 1089 स्क्वायर फीट यानी एक गुंटा लिखिए एक गुंठा आपको तो ध्यान आना चाहिए 40 गुंठे का एक एकड़ कितने गुंठे का 40 गुंठे का एक एकड़ 1000 एक हजार नवासी वर्ग फूट का एक गुंठा एक एकड़ गन्ना लगाने के लिए एक गुंठा यानी एक हजार नवासी वर्ग फूट बीस कोष के लिए जगह चाहिए नहीं? जोताई करके उसके अवशेष संकटित करके कोने में रख दे कड़ी धूप में तपा दे आखिरी जोता के पहले प्रति गुंठा दस किलो जो अमृत छिड़क दें आखिरी जोताई से मिट्टी में मिला दें चालीस गुंठे का एक एकड़ ये मैं अगर उसमें तो बीघे में चला गया तो पागल हो जाऊंगा इससे बेहतर है कि उसमें नहीं प्रवेश करना है डेढ़ बीघे का, का, का, का, का पाँच दो बीघे का ढाई बीघे का एक एकड़ तीन बीघे का चार बीघे का पांच बीघे का छह बीघे का बस एकड़ ही बोलना है में नहीं बोलना, बोलना है बस क्या हाँ चार सौ के जी प्रति एकड़ सही है बिल्कुल सही है हाँ एक घुटे के लिए दस किलो है ना मिट्टी में मिला देना है और सिंचाई का पानी देकर सिंचाई का पानी देकर खरपतवार के अंकुर को नष्ट करना है जोता इस यानी खरपतवार की पहली जो, जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी वही ज्यादा तकलीफ देती है बाद में आठ बाय आठ अंतर पर कतारें निकालिए सीधी और आड़ी चार, चार कतारें आएगी चार कतारें आएगी कितनी कतारें आएगी चार।, चार चार चार आड़ी चार सीधी एक गुंठे के लिए बीज कोष बाद में चुने हुए एक गन्ने के सोलह बीज तैयार करें सब अच्छा ले काटते समय सत्तु को जीवामृत में डूबो दे बाद में काटे वो तो काटने का सत्त बोलते क्या बोलते हैं आप उसको हाँ तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए पहले उसको क्या करना है बीजामृत जीवामृत में डूबोना है अगर कोई जंतु है भंगस से तो खत्म हो जाएगा हाँ बाद में हर चौराहे पर एक एक आंख लगा दे हर चौराहे पर एक एक आंख लगा देष में लोबिया मिर्च गेंदा प्याज अथवा चना अगर अक्टूबर नवम्बर में लगाते हैं तो चना आप मार्च में लगाते हैं क्या तो लोबिया लगाना है ये स फसले ले अंदर नहीं, वो वो लोबिया नहीं लोबिया के दो प्रकार होते हैं एक झाड़ी लोबिया होता है मूंग होता है ना मूंग जैसा नहीं तो अपना राजमाश होता है ना उस तरह वो बढ़ता है बुश टाइप होता है वो फैलता नहीं चढ़ता नहीं दूसरा होता है चढ़ने वाला हमें चढ़ने वाला नहीं चाहिए कौन सा चाहिए ये चाहिए नहीं तो उड़द ले नहीं तो मूंग ले नहीं तो राजमाश ले चना ले ठीक है ना दलन चाहिए क्या चाहिए दलन चाहिए ठीक है ठीक है बाद में उसको जीवामृत दे जीवामृत का छिड़काव करें बाद में मैं बोलने वाला हूं कमर्शियल में केवल एक ले लीजिए कैसे करना है बाद में हम कमर्शियल में देखेंगे या केवल बता दो तो, जीवामृत दे पानी के साथ प्रति घुंटा पांच से दस लीटर जुआ जुआमुद का छिड़काव करे बाद में बताऊंगा कैसे करना है केवल लिख लीजिए जब हम कमर्शियल लेंगे ना उस समय वो सारी बातें आ जाएगी ठीक है ना दवाओं का छिड़काव करे जल स्थापन करें ठीक है अब देखिए इसमें से एक आंख में से बारह से लेकर अड़तालीस गन्ने मिलेंगे कम से कम बारह तो मिलेंगे ही हमने कितनी आंखें लगाई कुल 16 आंखें एक आंख में से कितने गन्ने कम से कम बारह कितने हो गए एक सौ हो गए लिखिए 16 आंखें हमें लगाई हैं 16 आंखों में से हमें एक सौ गन्ने मिलते हैं कितने चाहिए हमें एक एकड़ के लिए एक बहत्तर कितने मिल गए कम मिलेगा ज्यादा दामाद जी आए तो देने के लिए पैसे लेकर देना है किसी भी दामाद को आगे मोफत में कुछ नहीं देना है अब लिखे कमर्शियल प्लॉट गन्ने की मुख्य खेत में अभिवृद्धि गन्ने को कम से कम दिन में 10 घंटे अगर खुली धूप मिलती है तो गन्ने गति से बढ़ते हैं और उत्पादन भी देते हैं गन्ने की किस्में कौन सी कौन सी ली जाती इधर हाँ में नहीं आपके जो है वो लेके नहीं तो महाराष्ट्र से छियासी जीरो 32 बहुत ही बढ़िया वेरायटी है छियासी जीरो 32 वो गुड़ के लिए भी है चीनी मिल के लिए भी है रस निकालने के लिए भी है बढ़िया वेराइटी है छियासी जीरो रिकवरी आप आइए महाराष्ट्र में आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी टोपी नीचे गिरती है जीरो बजट में 800 सौ क्विंटल पर एकड़ कितना कितना 800 सौ क्विंटल आपका कितना है ढाई सौ क्विंटल है ना 250 300 आप आई तो सही मैं आपको पत्पूर्ण नंबर देता हूं आपका स्वागत करेंगे हम कम से कम 600 सौ क्विंटल तो मिलता ही है हमें गए साल अच्छी बारिश थी तो 100 एक हजार क्विंटल तक भी गए थे कुछ किसान हमारे का, का, का? का, का, का नहीं नहीं, नहीं क्लाइमेट देखिए यहां तीन महीने कोरा होने से यह यहां तो थोड़ी कमी होती है है ना मर्यादा है तो भी तो भी आपको कम से कम 600 सौ क्विंटल तो मिलना ही चाहिए कम से कम बोल रहा हूं मैं इस से, कम से कम जो नहीं ले पा रहे चार सौ क्विंटल तक तो हमारे पंजाब में गए हैं राजवीर जी है ना अगर वो 8 फीट पर लेते तो वो 600 सौ तक जरूर जा सकते थे लिखिए जहां हमें गन्ना लगाना है वहां की भूमि की जोताई कर ले उसके पहले की फसल हो सके हो सके तो दलन की होनी चाहिए जोताई करके पूर्व फसल के अवशेष संकलित करके एक कोने में ढेर लगा दे लगा दिया हाँ कड़ी धूप में तपने दे बाद में अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ 400 सौ किलो घने जुआामुत पहला साल है 400 किलो डालना पड़ेगा छह साल के बाद तो आपको जीवामृत भी डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी छह साल के बाद हाँ जोता, अंतिम जोताई के पहले प्रति एकड़ चार सौ किलो घने जुआमृत एकड़ एक भूमि पर छिड़क दे और मिट्टी में मिला दे हाथों से छिड़क देना है और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला देना है बाद में सिंचाई का पानी दे के खरपतवार के अंकुरों को जोताई से मिट्टी में मिला दे ये आप निकालिए आपके कॉपी में निकाले ये आठ फीट पर गन्ने की नाली निकाली दो दो फीट पर गन्ने की नाली निकाली हुई है यानी एक, एक पट्टे में चार नालियां आती हैं उसको नंबर देना है और कौन सी नाली में कौन सी फसल लेना है ये भी लिखना है देखिये दो फीट अंदर पर ढलान के विरुद्ध दिशा में नालियां निकाल ले नाली की चौड़ाई दो फीट आएगी गहराई नौ इंच आएगी एक पट्टे में आठ नालियां होती है उनका नंबर दीजिए नाली को नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर एक नाली में बाहर दिशा में यानी लेफ्ट हैंड साइड एक आंख का गन्ने का बीज लगा दे दो गन्ने के बीच अंतर दो फीट रखें लेकिन प्रयोग के लिए कुछ हिस्से में थोड़े हिस्से में दो आंखों के बीच चार फीट रखना है दूसरे छोटे प्लॉट में आठ फीट ये मुख्य प्लॉट में की थी दो फीट रहेगा छोटे प्लॉट में एक प्लॉट में चार फीट एक प्लॉट में आठ फीट रहेगा वो इसलिए कि हमें भी तसल्ली हो और हमारे जो विरुद्ध कहे उनको भी जवाब मिले इसलिए वो रखना है नंबर एक में गन्ना लगाना है नंबर एक में ऊपर की तरफ ढलान पर प्याज लगा देना है प्याज और गन्ने का बहुत ही बढ़िया सहजीवन होता है प्याज के पत्तों का आकार पिरामिड जैसा होने से सबसे ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करने का काम प्याज करता है नंबर दो नाली में गन्ने के तरफ झाड़ी वाला लोबिया सोयाबीन उड़द चना मूंग बीन्स मेथी जैसी दलहन के बीज टाल दे दलहन के बीज उस ऋतु में आने वाले दलहन के बीज दूसरे दाहे बाजू में आकृति में दिखाए अनुसार मिर्च और गेंदा लगा नंबर दो में दाहिने बाजू में मिर्च और गेंदा लगा दे दो के बीच में अंतर छ इंच होना चाहिए कि तीन इंच से लेकर छह इंच रखे नंबर चार में गन्ने के तरफ दलन लगा दे मैंने दिखाया नाम भी दिए हैं जैसे झाड़ी लोभी है उड़द है मूंग है बीन्स है मेथी है सोयाबीन है चना है ऋतु अनुसार और बाहे बाजू में मिर्च गंदा लगा दे नंबर तीन नाली में दोनों तरफ घर में जो खाते हैं वो लेना है जैसे अनाज दलहन तिलन सब्जियां बासमती भी ले सकते हैं, सब्जियां भी ले सकते हैं, हाँ मक्का भी ले सकते सब हमको जानवर अमर पशु को जो चाहिए वो सब ले सकते हैं, वो उसके लिए आरक्षित है गलती सारी आपूर्ति उसमें से हो जानी चाहिए लाइन ऐसी लाइन ले जाना है हुँ? एक एक फीट के अंतर पर दो दो दानी डाल देना है वो वो भी घेराव करता है ना पौधा बढ़ता है अब लिखे जीवामृत गन्ना लगाने के बाद प्रत्येक एकड़ दो सौ लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार दे देना है सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ दो लीटर जो अमृत महीने में एक बार या दो बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है छिड़काव लिखे जो अमृत का छिड़काव गन्ना लगाने के एक महीने के बाद पहला छिड़काव मुख्य फसल और सौ फसलों पर प्रति एकड़ सौ लीटर पानी पांच लीटर जो अमृत पहले छिड़काव से 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रत्येक एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृत दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवामृत तीसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद चौथा छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी पांच लीटर खट्टी लस्सी खट्टा मट्ठा चौथे छिड़काव के एक महीने के बाद पांचवा प्रति एकड़ दो सौ लीटर पानी बीस लीटर जुआ पांचवे छिड़काव के बाद छठा छिड़काव एक महीने के बाद दो सौ लीटर पानी बीस लीटर जीवामृत लेकिन उसके बाद दो सौ लीटर पानी में 20 लीटर जो अमृत मिलाकर हो सके तो हेलीकैप्टर से छिड़की हेलीकैप्टर से छिड़की क्योंकि संभव नहीं है ठीक है ना अगर सरकार की कोई है योजना हेलीकैप्टर से छिड़कने की फागो साहब कोई है योजना है आपकी सरकार की हाय है, है, है बोलते हैं ठाकुर साहब बोलते हाई बोलते हाँ अब लिखे खरपतवार पहले तीन महीने तक निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करना है उसके बाद केवल काट कर आचरण करना है दलहन लिखे दलहन गन्ने को मिर्च और दलहन गन्ने को मिर्च और अन्य फसलों को नाइट्रोजन देगी गन्ने की पूरी आयु को तीन ने अगर हमने भाग लिया डिवाइड किया बांट दिया तो एक तिहाई माने चार महीने गन्ने का बचपन आता है इस बचपन में गन्ना ऊपर तेजी से बढ़ता नहीं इन चार महीनों में गन्ना ऊपर तेजी से नहीं बढ़ता बहुत मंद गति से बढ़ता है लेकिन जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं इन चार मासों में जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं और गन्ने को बड़ा ठोस आधार उपलब्ध करती है पैज गेंदा और दल्हन की फसलें तीन से चार महीने की होने से अपनी आयु गन्ने के बचपन में ही समाप्ति करती है जिससे उनकी आंतर फसलों की और गन्ने के पत्तों की सूरज की रोशनी लेने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती गन्ना दक्षिणोत्तर लगाना है दक्षिण-उत्तर कतार में लगाना है दक्षिण-उत्तर दिशा में क्योंकि सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल बारिश काल होता है और ईशान्य बारिश का काल होता है मानसून का काल होता है और गन्ने के तेज रुद्धि का काल भी होता है जून 21 से लेकर 20 दिसंबर की इस 20 दिसंबर तक की इस दक्षिणायन काल में सूरज की किरणें दक्षिण दिशा से आती है गन्ने के हर पत्ते पर उपलब्ध होती है उत्तर पूर्वी दिशा से लगाने से केवल एक ही साइड के पत्तों पर गिरती है दूसरी साइड पर नहीं गिरती इसलिए कौन सी दिशा होनी चाहिए दक्षिण दक्षिणोत्तर तो दिशा होनी चाहिए अगर ढलान ज्यादा है तो दिशा नहीं देखना है अपोजिट टू डायरेक्शन अपोजिट स्लोपे ढलान ढलान के विरुद्ध दिशा में कतार लगाना है नाली निकालना है बारिश को रोकना है मिट्टी को रोकना है तब किस दिशा में लेना पड़ेगा ढलान के आ रहा है दिशा में है ना? अब लिखे जल व्यवस्थापन जल प्रबंधन गन्ना लगाने के पहले तीन महीने तक हर नाली में पानी पानी के साथ जुआमृत तीन महीने के बाद नंबर एक नाली में पानी बंद नंबर दो नंबर तीन नंबर चार में पानी गन्ना लगाने के छह महीने के बाद केवल नंबर तीन को बनी, नंबर एक बंद नंबर दोन बंद नंबर चार बंद यानी परिवार को पानी केवल ठीक है ना अब लिखे जब हम नंबर एक में पानी बंद करते हैं नंबर दो में पानी देते हैं उसके बाद दो चार बंद करते हैं नंबर तीन में पानी देते हैं देते हैं ना छह महीने के बाद शुरू में हम नंबर एक को पानी बंद करते हैं बाद में नंबर दो नंबर चार को पानी बंद करते पानी केवल नंबर तीन में देते तो वापस लेने के लिए जड़ कहाँ आती है नंबर तीन में आती है लिखिए तो वापसा लेने के लिए जड़ नंबर तीन में आती है तो उसकी क्या बढ़ती है लंबाई बढ़ती है तो जड़ की लंबाई बढ़ती है जड़ की लंबाई बढ़ती है तो जड़ की क्या बढ़ती है गोलाई बढ़ती है जड़ की गोलाई बढ़ती है तो तना की गोलाई बढ़ती है तना की गोलाई बढ़ती है, है, है तो तना की ऊंचाई बढ़ती है तना की ऊंचाई बढ़ती है तो पत्तों की संख्या बढ़ती है पत्तों की संख्या बढ़ती है तो खाद्य निर्मित बढ़ती है और खाद्य निर्मित बढ़ती है तो टनेश घटने का बढ़ती है उपज बढ़ती है पांच पांच किलो का एक एक गन्ना सात सात किलो का एक एक गन्ना भारतीय सैनिकों को बंदूकों में दे ये झिरुबल का गन्ना दे फिर पाकिस्तानी भाग जाएंगे एक गंदा आप आकर देखे तो सही आपको मालूम पड़ेगा समझ में आया हाँ देखिए प्याज और दलहन की फसलें और गेंदा निकलने के बाद प्याज दलहन और गेंदा निकलने के बाद उनके अवशेष गन्ने के दोनों ओर आचरण के लिए डाल दें मिर्च का आयुष समाप्ति के बाद मिर्च के अवशेष नंबर दो नंबर चार में डाल दें इस विधि से एक आख में से कम से कम बारह से लेकर अठारह गन्ने मिलते ही है पहले साल अठारह टीबी पेशेंट माह है बाद में बढ़ते जाते हैं जब से ह्यूमस बनता जाएगा तो आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी यानी प्रति एकड़ चालीस हजार गन्ने मिलते ही है यानी प्रति एकड़ चालीस हजार गन्ने मिलना ही है किसी भी हालत में तो एक किलो अगर हो गया तो कितना टन हो गया चालीस टन हो गया है ना डेढ़ किलो होता है तो साठ टन हो गया दो किलो तो अस्सी टन हो गया समझ में आया अब लिखिए रटून पीडी पीड़ी। डी लिखिए पेडी रटून गन्ना कटने के बाद गिरे हुए पत्तों को सूखने दें बाद में नंबर एक के पत्ते नंबर एक में दबाए और नंबर दो के पत्ते भी नंबर एक में डालें नंबर एक के पत्ते नंबर एक में नंबर दो के पत्ते भी नंबर एक में उसी तरह नंबर तीन के पत्ते नंबर तीन में उसी तरह नंबर तीन के पत्ते नंबर तीन में और चार के पत्ते कहा नंबर तीन में चार के पत्ते भी नंबर तीन में आख्यादंड डालते समय ख्याल दीजिए कि गन्ने के खुट दबने ना पाए अंकुर निकलने के लिए खाली रहे बाद में खाली नाली में नंबर दो में नंबर चार में खाली नाली में तीन नालियां निकाले खाली पट्टे में खाली पट्टे में तीन नालियां निकाले एक दो तीन नंबर एक नाली में बायो बाजू में गन्ने के तरफ दलहन बाएं दाएं बाजू में मिर्च और गेंदा नंबर एक में बाएं बाजू में दलहन और दाएं बाजू में मिर्च और गेंदा नंबर दो में परिवार नंबर तीन में बाएं बाजू में मिर्च गेंदा और तीन ने में गन्ने के ओर दलन दोबारा मैं दो राउंगा नंबर एक में बाए बाजू में दलन दाहिने में मिर्च गेंदा नंबर दो परिवार और नंबर तीन इधर मिर्च गेंदा और दाएं बाजू में दलन लिखे जीवामृत प्रत्येक कर 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार दे दें जीवामृत का छिड़काव करें इधर टून नंबर एक पीडी नंबर एक हुए, है ना जीवामृत का छिड़काव करें खरपतवार का नियंत्रण करें हाँ जैस्थापन अंतर फसले शुरू होने के बाद छह महीने तक हर नाली में पानी एक में पानी दो में पानी तीन में पानी छह महीने के बाद एक बंद तीन बंद केवल दो को पानी एक को बंद तीन को बंद केवल दो को पानी छह महीने के बाद हो गया है हां सौ फसले लेने के एक महीने के बाद आच्छादन के नीचे तक नमी चढ़ जाएगी आच्छादन के नीचे तक कैशाकर्षण से नमी चढ़ जाएगी उस समय आच्छादन को बीच में छेद करके बड़ा छेद करके तरबूज, खरबूज खीरा के बीज लगा दे आच्छादन को छेद करके तीन फीट अंतर पर दो बीज बीजाबुल का संस्कार करके तरबूज खरबूज अथवा खीरा ककड़ी के डाल दो। वो अंकुरित होकर छेद में से ऊपर आएंगे और आच्छादन पर फैलेंगे ये हुआ दूसरा है ना आपने लिखे तीसरा पेढ़ी थर्ड पेढ़ी दूसरे साल जहां आच्छादन था वहां तीसरे साल क्या होना चाहिए स फैसले राइट जहां दूसरे साल आच्छेदन था वहां स और जहां स फसले थी थी वहां आच्छादन हर साल जगह बदलना है एनडीए यूपीए यूपीए एनडीए मंत्री पद कहीं तो भी मिल जाएगा ऐसा एक हजार साल तक रटून देना है पेढ़ी लेना है वही कि वही जहां दूसरे साल आच्छेदन था वहां तीसरे साल सब फसले लेना है और जहां सब फस लेती थी, थी वहां लेना है आच्छादन इस तरह हर साल जगह बदलना है क्या बदलना है जगह बदलना है जिसके पास सत्ता है उसके पक्ष में जाना है इस तरह कितने रटून लेना है एक हजार साल तक केवल पेड़ी लेना है और मरते समय मोबाइल लेकर ऊपर जाना है पूछने के लिए कि क्या स्थिति है नहीं तो ऊपर का पासवर्ड हम आपको बताएंगे लिखिए गन्ने का नौवा रटून नौवे पेड़ी बाला साहेब खुले फोन नंबर जीरो एट सिक्स जीरो ग्राम डाक वलन तालुका राहुरी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र कितना फीट है अंतर कितना फीट हुआ उनका दो कंधों के बीच में बारह फीट कितना फीट है अंतर बारह फीट और नौवा पीढ़ी गुड़ बनाते हैं घर में जो कुछ है वो बारह फीट में लेते दूसरा लिखे आठवा पेढ़ी डॉक्टर प्रमोद भगत ग्राम डाक तालुका बारामती जिला पुणे महाराष्ट्र उनका नंबर लिख लिए जीरो नाइन एट टू थ्री वन ट्रिपल नाइन सिक्स थ्री मधुकर पिशाल ग्राम पोस्ट होल हाँ एच होल तालुका बारामती उसी तालुका में दोनों देख सकते हैं आप जीरो नाइन जीरो नाइन सिक्स फाइव सेवन फाइव नाइन फाइव वन तो साथियों कितने बज गए सुबह चार बज गए छह बजे ट्रेन है तो मुझे लगता है मेरा नंबर लिख लीजिए मेरा नंबर लिख लीजिए पटसक में है पटसक में है पटसक है आपके पास बस उसमें है तो आप सुबह शाम मुझे फोन करिए कोई समस्या है अभी समय नहीं है तो उस समय हम चर्चा कर सकते हैं। अभी बैठिए बैठिए खड़े मत होइए। नया नंबर नहीं वो नहीं मिलेगा पागल बनोगे आप मुझे